पारीजात वृक्ष नहीं दिया तब माधव ने देवताओं को पराजित करके पारिजात को बलपूर्वक अपने अधिकार में ले लिया सूर्य जी कहते हैं सोनक यह कथा सुनकर यादव नरेश भज्र को बड़ा विस्मय हुआ श्री हरि के गुणों में श्रद्धा रखते हुए उन्होंने पुनः अपने गुरु से पूछा ब्रह्मंड इंद्र तो देवताओं के राजा हैं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 उसी समय क्रोध से भरे हुए समस्त वनपाल धनुष बाढ़ धारण किए उठे और फड़कते हुए ओठों से श्रीकृष्ण को संबोधित करके इस प्रकार करने लगे ओ मनुष्य या इंद्रवल्लभा महारानी शचि का वृक्ष है तुमने क्यों इसका अपहरण किया है अपनी इच्छा से अकस्मात हम सबको तिनके के समान समझकर हमारा अपकार करके तुम कहाँ जाओगे पूर्व काल में समुद्र मंथन के समय देवताओं ने इंद्राणी की प्रसन्नता के लिए इस वृक्ष को उत्पन्न किया है इसे लेकर तुम सकुशल नहीं रह सकोगे उन्होंने पहले समस्त पर्वतों के पंख काट गिराए थे उन निसुदन वीर महेंद्र को जीतकर ही तुम इस वृक्ष को ले जा सकते हो अतः महावीर पारिजात को यही छोड़कर चले जाओ हम देवराज इंद्र के अनुचर हैं इसलिए वृक्ष तुम्हें नहीं ले जाने देंगे जब साक्षात पुरंदर या पारिजात वृक्ष तुम्हें दे देंगे तब हम नहीं रोकेंगे उस दशा में हम केवल वन के रक्षक होंगे इस वृक्ष के नहीं वन रक्षकों का यह भाषण सुनकर सत्यभामा भामा से तमथमा उठी नरेश्वर श्रीहरि तो चुप रह गए किंतु सत्य भावना निर्भय होकर उन रक्षकों से बोली सत्या ने कहा यदि यह पारिजात अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुआ है तब तो यह सामान्यतः संपूर्ण लोगों की संपत्ति है तुम्हारी अर्थात सचि अथवा देवराज इंद्र इस पारिजात के कौन होते हैं उन्हें अकेले इस पर अपना सत्व जताने का क्या अधिकार है समुद्र से प्रकट हुई वस्तु को अकेले देवराज इंद्र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 सत्यभामा पारिजात वृक्ष का अपहरण करवा रही है तुम शीघ्र जाकर उसम उस पुलोम दानव की पुत्री को मेरी यह बात कर सुनाओ जिसका एक एक अक्षर अत्यंत गर्व और उद्दंडता से भरा हुआ है वह यह वचन सत्यभामा कहती है यदि तुम पति की प्राण वल्लभा हो यदि पतिदेव तुम्हारे वश में है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 उन्होंने इंद्राणी के निकट जाकर उनकी कही हुई सारी बातें ज्यों की त्यों सुना दी रक्षकों की बात सुनकर शचि को बड़ा रोष हुआ देवराज इंद्र श्री कृष्ण को रोकने के लिए नहीं जा रहे थे अतः वे खींच कर बोली शचि ने कहा देवराज तुम भद्रधारी हो पाक शासन और वृत्तासुर के विनाशक हो तुम्हें तिनके के समान समझकर अत्यंत बलशाली माधव ने अपनी प्रियतमा सत्यभामा के लिए पारिजात ले लिया है अतः तुम उस वृक्षराज को उनके हाथ से छुड़ाओ छीन लो श्री कृष्ण सत्य के वश में रहने वाले हैं वे नारी के हाथ के खिलौने हैं तुम महासमर में उन्हें परिजात पराजित करके पारिजात को अपने अधिकार में कर लो तुमने पूर्वकाल में भद्र से पर्वतों के पंख काट डाले हैं अतः भय छोड़कर देवताओं की सेना साथ ले युद्ध के लिए जाओ शचि की यह बात सुनकर नमूची इंद्र ने भयभीत होने के कारण जब युद्ध के लिए मन नहीं उठाया तब कोपभ भरी पत्नी ने उन्हें बारंबार प्रेरित किया तब इंद्र मध्मत्त हो क्रोध पूर्वक श्री कृष्ण की निंदा करते हुए बोले इंद्र ने कहा सुमुखी जिसने तुम्हारा पारिजात लिया है उसे युद्धभूमि में सौ पर्व वाले वज्र से मैं निश्चय ही मार गिराऊंगा राजन ऐसा कहकर इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हुए उस हाथी के तीन सुंडार दंड थे उसकी पीठ पर लाल रंग का कंबल था कालीन शोभा पाता था चार दांत उस गजराज की शोभा बढ़ाते थे वह सुंदर हाथी अपनी श्वेत प्रभा के कारण हिमालय पर्वत के समान प्रतीत होता था सोने की साकल से उसके पांव की बड़ी शोभा होती थी वह महान गजराज देवताओं से घिरा हुआ था उस समय यम अग्नि और वरुण आदि समस्त मरुदगण देवराज के साथ हो गए ग्यारह रुद्र बारह सूर्य आठ वसु कुबेर आदि लोकपाल विद्याधर गंधर्व साध्यगण तथा पितृगण आदि ३३ करोड़ देवता इंद्र का अनुसरण करने के लिए आए ये सब के सब कुपित हो श्री कृष्ण के सम्मुख युद्ध करने के लिए पधारे थे इनमें से कुछ देवताओं को तो देवराज इंद्र ने अपनी सहायता के लिए बुलवाया था और कुछ को देवर्षि नारद जी ने स्वयं प्रेरणा देकर भेजा था इंद्र हाथ में वज्र लेकर खड़े हुए साथ ही दूसरे दूसरे देवता परिघ खड्गदा शूल और फरस फरसे लेकर युद्ध के लिए तैयार हो गए इस प्रकार से गर्ग संहिता के अंतर्गत अश्वमेध चरित्र सुमेरु में पारिजात हरण नामक चौथा अध्याय पूरा हुआ